एमेलिन एमेलिन के लिए वोट एम चित्र मार्टिन रेमफ्री जब लड़कों को महत्वपूर्ण चीजें सीखनी चाहिए लोग कहते थे लेकिन लड़कियों को उनकी जरूरत ही नहीं है पुरुष हर चीज के इंचार्ज है लेकिन जब एम एलिन बड़ी हुई तब वो सब कुछ बदलना चाहती थी एमलिन का बचपन खुशहाल था उसके माता पिता दयालु और अमीर थे और वे अन्य गरीब लोगों की मदद करते थे कभी कभी एमलिन भी उसमें मदद करती थी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें कृपया दान दें लेकिन वो जल्द ही समझ गई कि अमीर लड़कियों के लिए भी जीवन में आगे बहुत मुश्किलें थी उसके पाँच छोटे भाई बड़े होकर डॉक्टर या वकील बन सकते थे या कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम कर सकते थे लेकिन वो और उसकी चार छोटी बहनें घर पर बैठकर सिर्फ अपने पतियों को पाने की प्रतीक्षा ही कर सकती थी जब एमएलए चौदह वर्ष की थी तब वो अपनी माँ के साथ एक मीटिंग में गई वो बैठक वोट नाम की किसी चीज के बारे में थी मतदाता ऐसे लोगों को चुन सकते थे जो देश का नेतृत्व करते और कानून बनाते उस समय सिर्फ पुरुष ही वोट दे सकते थे महिलाएं नहीं मतदान केंद्र कौन लोग वोट कर सकते हैं इक्कीस साल से अधिक के पुरुष जो वोट नहीं दे सकते अपराधी पागल बच्चे और महिलाएं एमएलए ने बैठक की बातों को बहुत ध्यान से सुना कानून और नियम पुरुष बनाते हैं और महिलाओं के साथ अन्याय है और वो महिलाओं के साथ अन्याय है एक वक्ता ने कहा महिलाओं को भी वोट का हक हाँ होना चाहिए और उन्हें भी नए कानून बनाने में मदद करनी चाहिए जब हम शादी करते हैं तो वो हमारी अच्छी नौकरियां और हमारे पैसे छीन लेते हैं लीडिया पेका एमेलिन के माता पिता ने उसे अधिकांश लड़कियों की तुलना में अधिक शिक्षा दी लेकिन केवल इसलिए क्योंकि एमेलिन ने उस पर बहुत जोर दिया उस समय बड़ी लड़कियों के तो लिए ज़्यादा स्कूल नहीं थे एमलिन फ्रांस के एक स्कूल में पढ़ने गई हेलो नोएमी हेलो एमेलिन पैरिस फ्रांस लेकिन जब वह घर आई तो उससे नहीं पता था कि आगे क्या करना है फिर उसकी शादी कर ली जब वो सिर्फ इक्कीस वर्ष की थी चालीस वर्ष का था रिचर्ड एक अच्छा वकील था लेकिन उसने ज्यादा पैसा नहीं कमाया उसने अपना अधिकांश समय उन लोगों की मदद करने में बिताया जिनकी फीस देने की क्षमता नहीं थी एक राजनेता बनू एम एलिन ने कहा अभी तुम चीजें बदल पाओगे लेकिन उस समय बहुत से लोगों को पैंखस्ट के विचार चौंकाने वाले लगे और उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया एम और उसके पिता के बीच रिचर्ड को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वे फिर एक दूसरे से कभी नहीं बोले डॉक्टर पैंखस्ट को वोट दे लिबरल पार्टी भगवान जैसी कोई नहीं भगवान जैसी कोई चीज नहीं है आज महिलाओं को वोट का अधिकार दें वो पगला गया है और अब तुम्हें भी पागल बना रहा है अब एम एलिन और रिचर्ड के चार बच्चे थे उनके दिमाग में एक योजना थी हम लंदन जाएंगे और वहां मैं एक दुकान खोलूंगा रिचर्ड ने कहा फिर हम बहुत पैसा कमाएंगे लेकिन लंदन के उस गरीब भाग में कोई भी वो महंगी चीजें नहीं खरीदना चाहता था जो अपनी दुकान में बेचते थे अभी उनका बेटा फ्रैंक बहुत बीमार हुआ अंत में उसकी मृत्यु हो गई गंदी सड़कें खराब नालियाँ आप भाग्यशाली हैं आपका सिर्फ एक ही बच्चा मरा है डॉक्टर ने कहा अक्सर गरीब बच्चे बचपन में ही मर जाते हैं एक कड़ाके की शर्दी में वे वापस मैनचेस्टर लौटे एम ने जल्द ही देखा कि गरीबों के लिए जीवन कितना भयानक था कई फैक्ट्रियों में रह... कई फैक्ट्रियों में जहां वे रहते थे और वे बेहद गंदी और भयानक जगहें थी कुछ लोगों ने वहां जाने के बजाय उन्हें भूखे ही रहने दिया राजनेताओं ने भी कुछ मदद नहीं की लेकिन पैंकर्स ने कुछ जरूर किया इन लोगों को अच्छे भोजन गर्म कपड़ों साफ बिस्तर और बुजुर्गों के लिए कुर्सियों की सख्त जरूरत है और वो बस शुरुआत थी अमीरों के पास बहुत कुछ है एमेलिन ने कहा और गरीबों के पास लगभग कुछ भी नहीं है खास महिलाओं में हालात को बदलने की शक्ति होती पर तभी खबर थे इसलिए वो घर की इन न्यू उन्हें पहुंचने में देर हुई वो मर चुके थे फिर एमलिन को अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करना पड़ा अपनी नई नौकरी में उन्होंने गरीबों के जीवन कठिनाई को और करीबी से देखा मैं अपने नए बच्चे को कैसे खिलाऊं मैं एक आदमी जितना ही काम करती हूं लेकिन मुझे उसी काम के लिए कम पैसे मिलते हैं मैं बहुत भूखा हूं और मुझे ठंड लग रही है एमलिन पैंखस्ट रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ मैं लोगों की आवाज और वोट के बिना कुछ भी नहीं बदल सकती हूँ एमेलिन ने कहा अब वो जानती थी कि उन्हें क्या करना है एमेलिन ने अपनी बेटी क्रिस्टावे की मदद से एक संगठन बनाया उन्होंने सड़कों के किनारों पर पार्कों में जहां मौका मिला भाषण दिए एकजुट हो और लड़ो महिलाओं को वोट का अधिकार दो महिला और राजनीतिक सदस्यता एक सिलिंग बैठक राजनेताओं के तीन मुख्य समूह थे चाहती थी कि वे कानून को बदले मैं जरूर मदद करूंगा लेबर लीडर कीर हार्डी ने कहा महिला वोट फिर कुत्ते को भी वोट देने दो महिलाओं को वोट देने वाला बिल फेल हुआ वो तो किसी अन्य समूह में जाकर कोशिश कर सकती थी क्या उदारवादी लोग हमें वोट देंगे क्रिस्टावल ने पूछा लेकिन उन्होंने तो उसे बात तक नहीं की क्रिस्टाबल ने उनसे जवाब मांगने की कोशिश की और वो खबरें अखबार के के पहले पन्ने पर छपी। वोट लिए चिल्लाती महिलाएं, बैठक से उन्हें हकाल शाम की मीटिंग में अब तक सबसे ज्यादा लोग आए थे कृष्णाबल पैंखर सोरे के लिए तीन त्री चीज हमें ध्यान देना चाहिए अपने अनुयायियों से कहा चिल्लाओ बाधा डालो उपद्रवी बनो चिल्लाओ बाधा डालो हम ऐसा नहीं कर सकते उनमें से कई महिलाओं ने कहा हम नहीं जानते कि वो कैसे किया जाए फिर एमएलए ने उन्हें रास्ता दिखाया महिलाओं के लिए वोट दोबारा और जोर से संघर्ष करो जल्दी कोई भी राजनेता सुरक्षित नहीं था चाहे वो कितना महत्वपूर्ण के नो वोट के लिए महिलाएं क्या आप हमें वोट दिलवाएंगे नए प्रधानमंत्री की भी चुप्पी वही महिलाएं फिर से लेकिन जल्द पुलिस ने महिलाओं को पहचानना सीख लिया एम ने कहा बोलने से पहले ही पुलिस हमें बाहर निकल देती है इसलिए हमें अपने बैनर और झंडे इसलिए अपने बैनर और झंडे छुपाएं अपने चेहरे भी छुपाएं किसी को शक न होने दें फिर हमला करें यह महिलाओं के व्यवहार करने का कोई सभ्य तरीका नहीं है राजनेताओं ने गुस्से में कहा यही एकमात्र तरीका है एम ने कहा हम जाकर लोगों को अपने बारे में बताएंगे और फिर वो दिन रात उसकी योजना बनाती रही हम अपने पहले मोर्चे में एम ने कहा पार्लियामेंट डैनी संसद में जाएंगे मोर्चे में उनके साथ चार महिलाएं शामिल हुई लेकिन जब वे वहाँ पहुंची तो उन्होंने दरवाजे बंद पाए महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ वे हमें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं एम ने कहा लेकिन वे हमें हमेशा के लिए नहीं रोक सकते हमारी लड़ाई जारी रहेगी और उसके बाद उनके प्रदर्शन बड़े और बड़े होते गए लगभग पांच लाख मेरी आशा से दुगने लोग अब एम एल पचास वर्ष की थी और पहले से कहीं अधिक व्यस्त थी मुझे अब कुछ भी करने के लिए लोगों करने के लिए लोगों की मदद की जरूरत होगी उन्होंने कहा मैं उन लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं कीर हड्डी ने कहा वे लोग महत्वपूर्ण हैं चतुर हैं और पैसे जुटाने में अच्छे हैं एमेलिन कृपया फ्रेडरिक और एमिन लॉरेंस से मिले समय तेजी से बदल रहा था महिलाएं डॉक्टर बन रही थी और विश्वविद्यालयों में पढ़ रही थी लेकिन फिर भी राजनेताओं ने महिलाओं के वोट के बारे में कुछ नहीं किया महिलाओं का धैर्य खत्म हो रहा था टूटे वादे अठारह सौ सत्तर अठारह हर दिन और अधिक महिलाएं एमेलिन के मोर्चों में शामिल हुई हमें बताओ कि क्या करना है उन्होंने उनसे ठीक मांगी हमें मोर्चे में शामिल होकर गर्व और खुद को बहादुर महसूस करते हैं महिलाएं जोर जोर से चिल्लाई पुलिस ने और शक्ति की तभी दो महिलाएं महिलाओं ने प्रधानमंत्री के घर की खिड़कियों के पत्थरों स... खिड़कियों को पत्थरों से तोड़ दिया लड़ाई का एक नया तरीका शुरू हो गया था रुको कुछ महिलाओं ने एम्बुलेंस से कहा चिल्लाना और लड़ना महिलाओं का, का काम नहीं है इससे पुरुषों द्वारा वोट दिए जाने की संभावना और कम हो जाएगी रुको दूसरों ने कहा महिलाओं को चतुर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए महिलाओं को पुरुषों की बात माननी चाहिए एम्बुलेंस का मजाक उड़ाया गया और उन पर थूका गया और एक बार उन्हें लात मारकर जमीन पर फेंका गया इतने सालों बाद अब उनके पास बहुत कम पैसे ही बचे थे उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी उन्होंने दोस्त भी खो दिए थे और बार बार उन्हें जेल में डाला जा रहा था राष्ट्रपति हमें घर चाहिए वोट नहीं अब और चिल्लाना और लड़ना नहीं और कुछ भी नहीं बदला प्रधानमंत्री कुछ खास नहीं कर रहे हैं एमएलए ने कहा असल में वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमें एक बार फिर से मोर्चा निकालना चाहिए एमएलए ने चार महिलाओं ने संसद तक मार्च किया लेकिन प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिले इसके बाद जो हुआ वो ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाने लगा काम करो बातें नहीं हम हार नहीं मानेंगे एमलिन ने कहा राजनेता तंग आए राजा भी तंग आ गया लेकिन उन लोगों ने फिर भी कुछ नहीं किया महिलाओं को वोट दो रॉयल बॉक्स उनकी सारी खिड़कियां तोड़ डालो एमलिन ने कहा हम औरतें बहुत नाराज़ हैं उन्हें अपनी नाराजगी दिखाओ फिर मार्च में एक दिन वे लंदन के सबसे बेस्ट शॉपिंग स्ट्रीट में गई और वहां उन्होंने दिखाया कि वे कितने गुस्से में थी महिलाएं बड़ी संख्या में जेल में थी अक्सर एमएलए उनमें जरूर होती थी लेकिन जेल भी उन्हें नहीं रोक पाया परेशानी पैदा करो एमएलए ने कहा चिल्लाओ चिल्लाओ चीजें तोड़ो फिर महिलाओं ने वही किया हमें कुछ हमें कुछ भी सहेंगी उन्होंने कहा हम अपनी नौकरी अपने घर हम कुछ भी सहेंगी उन्होंने कहा हम अपनी नौकरी अपने घर अपनी आजादी सब कुछ खो खोदेंगी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मिसेस पैंकस के साथ मौत भी स्वीकार करेंगे चिल्लाओ चिल्लाओ और अपने गीत गाओ महिलाओं का वोट वहां बहुत अधिक हिंसा है कुछ ने कहा वहां अधिक हिंसा नहीं है एमएलए ने कहा हमें और हिंसा करनी चाहिए पचास साल तक महिलाओं ने वोट के लिए शांति से काम किया है पर 50 साल तक उन्हें अपनी मांग नहीं मिली तभी एक भयानक हादसा हुआ एमिली एल डेविडसन नाम की एक महिला ने महिलाओं को वोट न मिलने के विरोध में एक बड़ी घुड़दौड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन उनमें से एक घोड़े ने उन्हें नीचे गिरा दिया जिससे एमिली की मृत्यु हो गई एम एल इन वर्ष की थी और फिर से जेल में थी हमें वोट दो या फिर हमें मौत दो उन्होंने कहा उसके बाद एम ने खाना बंद कर दिया जेल में अधिकांश अन्य महिलाओं ने भी वही किया उन्हें जबरदस्ती खिलाओ राजा ने आदेश दिया यह एक भयानक दर्दनाक बात है जेल के अफसरों ने एमलिन को भी जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उन्होंने ऐसा नहीं उन्हें ऐसा नहीं करने दिया फिर एक हर बार जब वो मृत्यु के निकट होती तो वे उन्हें छोड़ देते और जब वो ठीक हो जाती थी तब उन्हें फिर जेल में डाल देते थे कैटेन माउस एक्ट उन्नीस कमजोर और मृत्यु के निकट होने पर कैदी को मुक्त करें शहर ठीक होने पर उसे वापस जेल में डाल दें एमेलिन लगभग मरने की कगार पर थी अगले साल प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया हमारी मदद करो राजनेताओं ने एम और अन्य महिलाओं को जेल से मुक्त करते हुए कहा लोग आपकी बात सुनते हैं चलो अभी वोट का इंतजार करने दो एम ने कहा हमें अभी हमें युद्ध जीतना है अब महिलाओं ने युद्ध के दौरान शानदार काम किया युद्ध जीतने के बाद राजनेताओं ने कहा फिर उन्होंने तीस साल से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट का अधिकार दिया दस साल बाद इक्कीस वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला और उसके साथ एमिन का संघर्ष भी समाप्त हुआ कुछ ही हफ्ते बाद एमलिन की मृत्यु हो गई कुछ अन्य तथ्य सफराजेट महिलाओं को वोट का अधिकार एमएलएन और उनके अनुयायियों को सफ्राजेट के रूप में जाना जाता था यह नाम मताधिकार शब्द से आता है जिसका अर्थ है वोट की अनुमति आज सभी पुरुष और महिलाएं अठारह की आयु में वोट दे सकते हैं महिलाओं के लिए मत एमएलए ने अपने लक्ष्य के प्रचार के लिए नए नए तरीके तरीकों के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया सफराजेट ने गर्म हवा के गुब्बारों से अपने प्रचार प्रसार के पर्चे गिराए उन्होंने नदियों पर ऊपर नीचे नावों से सवारी की और मेगाफोन से चिल्लाई उन्होंने सड़कों पर भाषण दिए वे सैंडविच बोर्ड पहनकर घूमी उन्होंने पैसे से खेलने वाले एक बोर्ड गेम का भी इजाद किया जो सांप सीढ़ी जैसा ही था उसका नाम था सफराजेट इन एंड आउट ऑफ जेल पत्थर इकट्ठा करना और फेंकना सफराजेट पूर्चों में से महिलाओं के वोट की मांग के लिए खिड़कियां तोड़ने के लिए पत्थर फेंकती थी क्योंकि लंदन में पत्थरों का मिलना आसान नहीं था इसलिए कुछ महिलाएं पत्थर लाने के लिए रात में ग्रामीण इलाकों में जाती थी एम्बलिन का खुद का निशाना अच्छा नहीं था और काफी अभ्यास के बावजूद भी वो डाउनिंग स्ट्रीट के मोर्चे में किसी भी खिड़की के काज को नहीं तोड़ पाई एम्बेलिन पैंकर्स के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ 1898 एमलिन गोल्डन का जन्म हुआ। ने रिचर्ड पैंकर्स से शादी की। पहला मार्च उन्नीस सौ सात एमिन पहली बार जेल गई उन्नीस सौ नौ महिलाओं के मताधिकार के लिए भूख हड़ताल उन्नीस सौ दस ब्लैक फ्राइडे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ घोष शक्ति की थी 1912, का निधन. को सौ साल, 1914, 1908, साल की 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू 1918 प्रथम विश्व युद्ध समाप्त तीस साल से अधिक आयु की महिलाओं को वोट का अधिकार मिला से उन्नीस सौ अट्ठाईस का देहांत हुआ